भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन यहाँ प्रधान रूप से दो मत है किंतु मीमांसकों में भी तीन विभिन्न मत है पहला प्रभाकर गुरुमत दूसरा भाट भट्ट मत तथा तीसरा मुरारी मिश्र मिश्र मत प्रभाकर मत में ज्ञान स्वतः प्रमाण तथा स्वप्रकाश है ज्ञान के स्वप्रकाश होने से ही उसका स्वतः प्रामाण सिद्ध है इसलिए इनके मत में प्रमाण का प्रामाण्य आप से आप सिद्ध है ज्ञान होने से ही वह यथार्थ है अतः उन्हें ज्ञान के प्रामाण्य के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं होती अतः ये स्वभाव से ही स्वतः प्रामाण्यवादी है भट्टमट में भी स्वतः प्रामाण्य माना गया है अर्थात जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है उसी से उस ज्ञान का प्रामाण्य भी सिद्ध है ऐसा भट्ट लोग स्वीकार करते हैं इनका कहना है कि चक्षु और घट के सन्निकर्ष से अयम घट यह ज्ञान होता है परंतु इनके मत में ज्ञान स्व तो है नहीं अतः उस ज्ञान का भान भट्ट में मांसक को साक्षात नहीं होता वह अतीन्द्रिय है तस्मात् ज्ञान होने के पश्चात मया ज्ञातो यम घट मुझसे यह घट जाना गया ऐसा उन्हें भान होता है जब वह घट ज्ञात हुआ तब उसमें ज्ञातता नाम का एक धर्म उत्पन्न होता है इस ज्ञातता का प्रत्यक्ष ज्ञान भट्ट मत में होता है यह धर्म घट के ज्ञात होने पर ही हो सकता है और घट का ज्ञान होने से ही घट ज्ञात हो सकता है अन्यथा न घट ज्ञात होगा और न उस पर ज्ञातता धर्म ही होगा बिना ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार किए ज्ञातता उत्पन्न नहीं हो सकती अतएव ज्ञातता की उत्पत्ति हो इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा भट्ट मीमांसक ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं इसी ज्ञातता से उस ज्ञान के प्रामाण्य को भी भट्ट मानते हैं यही उनका स्वतः प्रामाण्य है ये दोनों मत मीमांसा में पूर्व से ही बहुत प्रसिद्ध थे पश्चात एक नवीन मत का प्रचार हुआ तब से प्रामाण्यवाद पर तीन मत हो गए और यही कारण था कि विद्वानों में लोकोक्ति है मुरारे तृतीय पंथा मुरारी मिश्र के मत में इंद्रिय और अर्थ के संयोग से ज्ञान होने पर अयम घट यह भान होता है इस अयम घट की सत्यता का निश्चय करने के लिए पश्चात अहम घट ज्ञानवान ऐसा अनुव्यवसाय होता है इसी अनुव्यवसाय के द्वारा अयम घट इस ज्ञान का भान तथा उसका प्रामाण्य दोनों ही निश्चित होते हैं इस प्रकार यह भी स्वतः प्रामाण्य हुआ प्रभाकर मत में ज्ञान के स्वप्रकाशत्व से भट्ट मत में ज्ञातता से तथा मिश्र मत में अनुव्यवसाय की सामग्री अर्थात ज्ञानेन्द्रिय से स्वतः प्रामाण्य का निश्चय होता है मुरारी मिश्र का मत न्यायिकों से बहुत कुछ मिलता जुलता है परंतु भेद इतना है कि न्यायिक मत में प्रथम ज्ञान संदिग्ध रहता है मिश्र मत में संदेह नहीं है कारण है यह कि मिस्र मत में प्रामाण्य सामग्री वही है जो ज्ञान सामग्री है अर्थात मनस जो ज्ञान के समय में सर्वदा उपस्थित रहता है इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट है कि यथार्थ में प्रभाकर के ही मत में स्वतः प्रामाण्य है भट्ट मत में तो ज्ञातता से प्रामाण्य है न कि ज्ञान से ही इसी प्रकार मिश्र मत में भी अनुव्यवसाय से प्रामाण्य है न कि ज्ञान से ही प्रामाण्य का निश्चय होता है फिर भी किसी रूप में ये तीनों न्यायिकों की अपेक्षा स्वतः प्रामाण्यवादी हैं